ऋषियों ने कहा राजन मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं विमानों की भीड़ से तथा भरी अपराओं की क्रीड़ा भूमि है ऊंचे नीचे उद्यान हैं नदियों के कगार हैं बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं वहां बर्फ़ हैं बर्फ हैं है। वृक्ष नहीं हैं हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़ते पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए पांडु ने कहा मैं समझता हूं कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है जब आज सोचकर मेरा हृदय जल रहा है मनुष्य चार ऋण लेकर जन्म लेता है पितृण देवऋषि ऋण और मनुष्य ऋण यज्ञ से देवता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 उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए आपका मनोरथ सफल होगा पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए वे जानते थे कि किंदम ऋषि के श्राप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता अब महर्षिगण वहां से चले गए थे एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा प्रिय तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो कुंती ने कहा आज पुत्र जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आवाहन करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा आपके आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूँगी उसी से मुझे संतान होगी कहिए किस देवता का आह्वान करूँ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 और मुस्कुरा कर बोले कुंती बता मैं तुझे क्या वरदूँ कुंती ने भी मुस्कुरा कर कहा मुझे पुत्र दीजिए तदनंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के सहयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जेष्ठ नक्षत्र और अभिजात मुहूर्त था सूर्य था तुला राशि पर यह योग प्राय अश्विन शुक्ल पंचमी को आता है जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा प्रिय क्षत्रिय जाति बल प्रधान है इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो तब पति के आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में श्रोमणी होगा जन्मेजय भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे इतने में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 तथा तो शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा प्रिय मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है अब तुम पुत्र के लिए उनका आह्वान करो कुंती ने वैसा ही किया तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाड़ी अपने गंभीर स्वर से आकाश को निराजित करते हुए कहा कुंती यह बालक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 अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे देवताओं का यह उत्सव केवल ऋषि मुनियों ही ने देखा साधारण लोगों ने नहीं फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो उससे तुम्हारा यश हो पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े कठिन कठिन काम किए हैं वह काम यही है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 ये दोनों बालक बल रूप और गुण में अश्वनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे वे अपने रूप द्रव्य संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे सतसिंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया युधिष्ठिर भीम अर्जुन और नकुल सहदेव ये एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे बचपन में ऋषि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 और मुख पर मनोहर मुस्कान देकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया मानो वन में आग लग गई हो उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही न रहा दैवश वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई माद्री उनके शव से लिपटकर कर आठ तवर से विलाप करने लगी कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंचे। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा बहन तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहां आओ वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई वह विलाप करके बोली मैंने तो सर्वदा अपने पति देव की रक्षा की थी आज उन्होंने साप की बात जानबूझ भी तेरा कहना क्यों नहीं माना मादरी ने कहा बहन मैंने तो बड़ी नम्रता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 अभी युवती हूँ मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए तुम बड़ी हो बहन इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होंगी माध्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिथा पर चढ़ गई और पति सिधारी